देव पुद पितर पूजे विधि की पूजी सकल की दासनादिक बंदमा नही वरदाना न सहित राम कल्याण तरहित तो सुर आशिष दे, ही। तो से दे ही। मुदित मातुंचल भरिही मातु भूपति बोल बराती लीने। भूपति बोल लीने। जान वसन मनि भूषण दीने आयसु आय सुसाई रायी जीत गये सब निज निज धामी सकल पहिराए घर घर बाजन लगे बभाए गातक जन बाई जोई, जोई। समुदित राव देई सोई सोई।, दे सोई सोई सेवक सकल भजनिया नाना पूरण किए दान सनमाना धैं अशीष जुहारि सब गाँ गुन गुण गादी तब गुरभ भूषण सहित ग्रह गबन कीन नरनाथ श्यापुर नरना राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गुरु सहित की जय अब स्मरण करें कि अयोध्या का राजभवन और वहाँ भगवान राम सहित चारों भाई और तो चारों बधुएं तो पहुंच गए, उनकी आरती पूजन हुए और फिर जहाँ देवताओं की स्थापना थी वहाँ अपने अंदर कमरे में ले गए और फिर वहां पर उनकी पूजन करवाया और जो की रीतियां थीं वो सब लौकिक रीतियां वहां पूरी हुई <coughs> वहीं उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं तुलसीदास तो जी के देव पुतर पूजे बिजनी की वहाँ पर वहाँ पर देवताओं की पितरों की पूजा हुई वो जो घर के भीतर के कमरे में जहाँ पर कोठरी में देवताओं की स्थापना विवाह के समय की जाती है जहाँ पर पितरों का आवाहन किया जाता है उनकी स्थापना की जाती है वहाँ भगवान श्री राम जी को पुत्रों को ले गए और उन सबकी पूजा कराई अब ये पुत्र बधुआ जो है ये है इसी कुल में सम्मिलित कर ली गयी और इन्होंने इस इस के जो लोग उनकी उन्होंने पूजा की हमारे तो भावना भी एक इस प्रकार की बन गई अब हम इस घर के हो गए सब पुत्र बधुए इसी घर की हो गई और उसी के जो पूर्वज हैं वो अपने पूर्वज हो गए ये एक प्रकार का जो मानसिक व्यवस्था जो, जो अपने सब कार्यक्रम है उसको भी ध्यान में रखी ऋषियों ने पूर्वों ने और लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था रखी जिससे कि विवाह के संबंध में समय में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनका केवल ऊपरी ऊपरी मात्र ही देखने में मात्र भल्का कार्य उनका नहीं है उनके पीछे कोई भावना विशेष है किसी उद्देश्य को लेकर के सब किया गया वो बताते रहते हैं तुलसीदास जी उसकी तरफ संकेत करते रहते हैं सब इस तरह से देवताओं की पूजा करवाई गई पुत्रवधुओं से भी और फिर कहते हैं पूजी सकल दासना जी की और वो माताओं ने जब पूजा इस प्रकार से कराई तो उनकी सब जितनी भी कामनाएं थी वो सब पूरी हो चुकी थी इसलिए पूजा कराई गई मैं ये जो पूजा हो रही पहले पूजा होती है वो कि जिस समय कामना की जाती है इसलिए पूजा कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो भविष्य की कामना करते हैं और जब वो कार्य घटना घट गई वैसा हो गया माने वो काम पूरा हो गया तो फिर पूजा करते हैं तो इसलिए करते हैं कि आपकी कृपा से सारा कार्य संपन्न हो गया जैसा चाहते तो वैसे हो गया इसलिए फिर उनकी पूजा की गई तो इस समय जो पूजा हो रही है तो विवाह का सब कार्य संपन्न हो गया मंगल पूर्वक हो गया कहीं कोई बाधा नहीं पड़ी इसलिए इनकी सबकी देवताओं के पुत्रों का पूजन इसलिए किया गया की उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्ति की गई उनका सेवा की गई इष्टकार से उनका पूजन कर दिया और सभी मांग ही बरदाना फिर तो उनसे देवताओं से की वंदना करते हैं और वरदान आगे के लिए फिर हैं आगे के लिए क्या वरदान मांगते भाई सहित कल राम कल्याण भगवान श्री राम का भी कल्याण हो आगे और उन सब भाइयों का कि भविष्य में भी ये सब के सब भले रहें कोई आपत्ति न आती न आई समस्या न उत्पन्न हो सब प्रेम पूर्वक सब, सब रहे इस प्रकार से उनताओं से ये आगे के लिए भी उनसे मांगा और अंतरहित सुर आश दे और देवता लोग जो है वो आशीर्वाद देते हैं लेकिन कैसे आशीर्वाद देते हैं अंतरहित अंतरहित तो मैंने सामने प्रकट नहीं होते दिखाई नहीं देते अब प्रकट रहते हुए ही देवता लोग आशीर्वाद देते हैं, और सब माताएं उस आशीर्वाद को अंचल पसार करके स्वीकार कर है। तो उस करती हैं, मुदित माँ अंचल भरी ले माताएं उसको आशीर्वाद को अंचल फैला करके स्वीकार करते है देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो तो इसीलिए याचना जब की जाती है तो इस प्रकार से स्त्रिया करती तो करके कामना करती हैं, और फिर उसको कामना कामना के साथ साथ ये भी भावना रहती है कि देवताओं ने आशीर्वाद दिया है और ऐसा ही होगा तो उसे वो स्वीकार करके अपने हृदय में धारण कर लेती है इस तरह से तो यहाँ अंदर का जितना कार्यक्रम था वो सब सम्पन्न हुआ पूजन इत्यादि जो कुछ कराए गए भगवान श्री राम जी आरती पूजन हुआ उनके द्वारा देवताओं का पूजन कराया गया पितरों पूजन कराया गया इनके द्वारा पित्र के द्वारा कराया गया ये सब माताओं ने सब पूजन इत्यादि भीतर सम्पन्न हो गया अब बाहर क्या हो रहा है अब वो देखो वहाँ पर महाराज दशरथ अभी भवन के भीतर प्रवेश नहीं किए वो वहाँ इसी के साथ साथ जैसा भीतर कार्यक्रम चल रहा है अपने ढंग का इसी तरह महाराज दशरथ का कार्यक्रम अपने बाहर जो चल रहा है उसको बताते हैं बाहर के मने ऐसा एकदम सड़क पर खड़े हो बाहर के माने बाहरी कमरों में इस प्रकार के जो है स्थान है वहाँ पर हैं आंगन में और भीतर का में वो नहीं गए बार वाले भवन में वो हो, वहाँ इस तो बैठे हुए हैं और वहाँ वो कार्य क्या करते हैं कि भूपत बोली बराती लीने अब बरातियों को विदा करना है तो जितने बराती लोग आए सब लौट करके तो उन बरातियों को उन्होंने विदा किया जान बसंत मणिभूषण बीने जान मन सवार और वस्त्र और आभूषण धन ये सब उनको दे दे करके उनको सबको विदा किया मैंने बरातियों को भी इस प्रकार से उनको कुछ न कुछ विदाई के लिए प्राप्त होना चाहिए तो वो सब उनको विदाई दी गई और उनको विदा किया गया तो आयुष पाई रात राम ही तो वो बराती लोग फिर आयुष पाए आज्ञा पा करके मैंने उनसे पूछा की सरकार हम चल सकते हैं तो महाराज ने कहा की हाँ आप, आप जा सकते हो सब तो वो होस्टल दिए लेकिन अपने मन में भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हुए जाते हैं उर है जाते हुए भी भगवान श्री राम जी के इतने दिन साथ में रहे उनके सन्दृस को देखते रहे उनके गुणों को देखते रहे तो उसी को हृदय में धारण किए हुए लोग चले गए मुद्र गए सबने जिन्हें जो धाम ही सब लोग अपने अपने धाम अपने अपने घर चले गए मेरे बहुत से रिश्तेदार सब इकट्ठे हुए थे उनके बरातियों में से जो अन्य अन्य स्थानों से आए हुए थे वे सभी बराती लोग अपने अपने स्थान चले गए अब यहाँ जो नगर के लोग थे उनको अब बुला करके उनका सम्मान करते हैं पुनर नारी सकल पहराए अब वो जो बरातियों में नगर भी के भी बराती लोग गए थे बहुत से अयोध्या के लोग जो पुनर नारी शकल पहराए उनको भी बुला करके कहराए की मैंने उनको वस्त्र कहना है आभूषण कहना है और घर घर बाजन लगे बधाए और वे सब ये सब के सब लोग जितने पुरनारे थे ये सब लोग महाराज दशरथ से पहरावन पहर करके पहरावन कहलातीलसीदास जी बार बार पहरावन सदुपयोग पहराए।, पहराए पहरावन प्राप्त हुई इनको और पहन करके ये लोग गए अपने अपने घर गए अयोध्या में और जब अपने घर पहुंचे तो वहाँ जाकर के सब मांगलिक कार्य वो अपने अपने घरों में करने लगे बाजे बजाने घर घर बाजन लगे बधाए बधाई होने लगी अपने घर घर में अयोध्या भर में बराती लोग ब्लड करके आए और वो वहाँ पर बधाई होने लगी गाना बजाना होने लगा इस प्रकार कहते हैं जाचक जन जा, जा, जाचक जो जो, जो इ, अब इसके असर तो याचक लोग भी थे बरात में भी थे नगर के याचक लोग थे वे लोग भी आए याचक माने भिक्षुक लोग वे लोग आए तो उन्होंने जो जो मांगा जिनको जिस वस्तु की आवश्यकता थी जो कुछ मांगा महाराज दस ने सब दिया प्रमोदित राव ही सोई सोई बड़े प्रसन्न होकर महाराज दश वही वही उनको देते जाते हैं जो जो मांगते जाते हैं वही वही उनको देते जाते हैं सेवक सकल बजनिया नाना इसके बाद फिर जो है ये है याचक लोगो के अतिरिक्त वहाँ पर और भी हैं लोग कौन लोग हैं सेवक हैं और बाजा बजाने वाले हैं सेवक बने वो कार्य करने वाले सेवक लोगों को तो जैसे सेवक और बाजा बजाने वाले दो प्रकार के कार्य करने वाले होते एक वो होते है जो की मासिक वेतन पंद्रह दिन में वेतन कुछ न कुछ वेतन वर्ष भर में वेतन वेतन मिलता है वो लोग सेवक है अब दूसरे वे है जो साल भर काम नहीं करते हैं कभी आवश्यकता होती है कल आते हैं काम करते हैं वे लोग है। तो दोनों प्रकार के लोग वहाँ हैं उन दोनों को भी उन्होंने महाराज दशरथ में संतुष्ट किया बाजा बजाने बाजा वाले ऐसे है की रोज हर महीने तनखा मिलती हो रोज बाजे बुष्प नहीं है तो वो जब इस समय बरात के समय में आए हैं इसलिए उनको विशेष रूप से धन दिया गया और कहते हैं की पूर्ण किए दान सम्माना उनको सम्मान भी किया उनको दिया भी जो उनको बाजा बजाई सब कार्य किए हैं तो उसके बदले में उनको जो देना चाहिए वो सब राजा ने उन सबको दिया इस प्रकार से ये सब देने का कार्य संपन्न हो रहा है महाराज दसर सबको इस प्रकार से आभूषण वस्त्र सवारियां इत्यादि दे दे करके सबको विदा कर रहे हैं तो ये सब लोग भी बाजा बजाने वाले भी विदा हुए सेवक लोग भी थे वो विदा हुए नगर के लोग थे वो भी विदा हुए उन सबको इसे प्राप्त हुए। अब कहते हैं देष जुहार, सब गावे गुण गण गाथ अब सब लोग आशीर्वाद देते हुए जाते हैं गुणगाथा गाते, गाते हुए जाते हैं जय जयकार बोलते हुए जाते हैं इस प्रकार से तो सब लोग विदा हुए जब ये सब हुए अब महाराज दशरथ तो को खुशक हुई वहाँ से बाहर वाले काली के सबको विदा करने के अब भवन के भीतर जाते हैं अब भवन के भीतर वो लोग जाते हैं जो जा सकते हैं जो लोग भवन के भीतर नहीं जा सकते थे उन सबको बाहर से ही विदा कर गयी तो दो प्रकार के लोग थे कुछ लोग तो राजभवन के भीतर जा सकते थे और कुछ नहीं जा सकते जो नहीं जा सकते थे उनको बाहर से ही विदा कर दी जो अंदर जा सकते थे उन सबको लेकर के महाराज दशरथ अंदर जाते है कौन अंदर जाते हैं तब गुरु भूषण शहीद ग्रह गमन की नरनाथ ये कब कहे नरनाथ मैंने महाराज दशरथ अपने ग्रह में प्रवेश किया साथ में गुरु और दूसर उनके साथ में वशिष्ठ जी हैं विश्वामित्र हैं और विक्र लोग हैं इन सबको तो साथ में लेकर के वो सब अपने राजभवन के अंदर प्रवेश करते हैं ये सब लोग राजभवन के अंदर जाने के अधिकारी हैं जाते रहते हैं इनको तो इनको सबको लेकर के अंदर गए इनको अभी नहीं किया अब इनको अंदर ले जाकर के दूसरे प्रकार से इनकी विदाई है व्यक्ति की विदाई अपने अपने प्रकार की हर व्यक्ति को जो कुछ दिया जाता है वो उसके अनुसार ही उसके उसके अनुसार दिया जाता है इन सबका सबका अलग अलग वर्णन इसलिए तो उसी ने विस्तार से करके दिखा दिया कि कहाँ कहाँ किसको क्या क्या प्राप्त होना चाहिए अब ये सब लोग जिनको लेकर के महाराज दशरथ अंदर पहुँचते थे वहाँ क्या होता है अब आगे के देखे जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी लोक वेद विद्य सादर तीनी देख भाग्य जानी आए पूज भली भूसुरूप जी माये आदर दान प्रेम परिपोषे परितोषे अशीस चले मन तो पूजा बहुविधि नाच नीन प्रशंसा भूपति प्रण नु सहित लीन पगधूरी तर भवन दीन बर बासु मन जुगवत कर निवासु पूजे गुरुपद कमल गहोरी भजन समेत कुमारी सदर सहीशनि मंदती गुरुचरण देतेश सुशिया जय तो की की जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी वशिष्ठ गुरु जी है आज्ञा अनुसार महाराज दशरथ आगे का कार्यक्रम वहाँ करते हैं तो बशिष्ट जी ने जैसा जो आदेश दिया कि अब ये पूजन करना चाहिए इस प्रकार का कार्य करना चाहिए उसी प्रकार के महाराज दशरथ करते जाते हैं लोक विधि बेद साधर जो लौकिक विधि वो भी बताई उन्होंने बसिष जी ने जो उनकी पारिवारिक विधि थी उनकी वो भी विध बताई उसके अनुसार सारा कार्य जो वो वहाँ पे पूजन कार्य संपन्न हुआ उसके बाद में भूसर भीड़ देख सब और उसी समय महाराज दशरथ के सास में भूसर सब जितने मित्र लोग आए हुए थे ब्राह्मण लोग सब अब आ गए थे भवन के अंदर तो सब ने देखा कि इतने मित्र लोग आये हुए हैं बहुत से सब इकट्ठे हुए है भीड़ दिखाई दी कहते हैं भूस भीड़ देख सब रानी मैंने वो गिनतियों में नहीं बहुत अधिक संख्या में इसलिए भीड़ भूल दिया और वो सब विप्र लोग जब अंदर जो पहुंचे तो रानियों ने जब उनको देखा तो सादर उठी भाग्य बढ़ जानी वो रानिया बड़े आदर के साथ के और उन सब विप्रो की पूजा में लग गई और उन्होंने कैसे अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ करके इतने विप्र लोग अपने भवन में आए हैं उनकी सबकी चिखा प्राप्त है ये समझ करके उन्होंने अपने आप को बड़ा धन्य समझा और उनकी पूजा करने लगी क्या किया पाए पाये पखारी अनु पहले तो उनके जैसे आए थे जैसे उनके पाए उनके चौड़े धोए और उसके बाद में फिर उनको स्नान करने के लिए व्यवस्था कराई क्या सब लोग स्नान करो तो सब लोगो ने स्नान बिप्रो ने वहाँ किया फिर पूज भली विधभ जमा यह सब तो वहाँ व्यवस्था कर दी रानियों अब महाराजा सब ने क्या किया उन बिपरों को सबको बैठा और उनके सबकी उन्होंने पूजा की सबके अक्षत तो लगाए माला पहनाई सबको दक्षिण सबको दी इस प्रकार सबको बैठाल करके किया और फिर सबको भोजन ला करके दिया गया सब लोगों ने भोजन विक्रोण किया ये व्यवस्था हुई तो और आदर दान प्रेम पर इस प्रकाश महाराज दशरथ ने उनका विक्रण का बड़ा आदर सम्मान किया और उनको दान भी दिया धन सम्पत्ति उनको जैसी जिसको इच्छा हुई उस प्रकार और देख लक्ष्मी से चले मैंने तो उसे और वो विक्र लोग इस, इस प्रकार से प्रसन्न हो गए और वहाँ से फिर आज्ञा लेकर के वहाँ से महाराज के दर्शक पर स्वीकृति प्राप्त करके फिर चले गए मैंने विक्र लोगों की विदाई इस प्रकार थला थला से मैंने कुछ लोगों की विदाई द्वार कर ही हुई वो उसी योग्य थे जिन लोगों को अंदर ले गए उस प्रकार उनका खिलाफ भी और दस्करादी दे करके आभिषण आज दे करके फिर उनको से विदा किया तो विक्र लोग अब दिप्रो की विदा करने के बाद फिर क्या करते हैं? अब उन्होंने बहु विद्युत बादशाम जी की पूजन की विश्वमित्र जी की विशेष रूप से पूजा की गई और बिनती भी की फिर महाराज दशरथ ऐसी नाथ में ही समय धन्य में दूजा ये महाराज दशरथ बोल रहे हैं कहते नाथ हमारे समान और कोई धन्य नहीं होगा हम बड़े धन्य हो गए करते हो गए जो चाहते है सब पूरा हो गया इसमें सब आपकी ही कृपा है आपकी कृपा के कारण है कि ये कार्य संपन्न हुआ और कहते हैं मन बहुत अधिक महाराज दशरथ ने बहुत प्रशंसा की उनकी इसमें ये विवाह के कार्यक्रम में मुख्य जो है वो विश्वानुप्री रहे उन्हीं के कारण से सारी व्यवस्था हुई भगवान राम लक्ष्मण जी को भी वही ले गए वही जनकपुर भी उनको ले गए धनुषिति में हुआ फिर बराज सब जाती है विवाह सबके होते हैं तो जब विवाह भी होते हैं चारों भाइयों के विवाह होते हैं उस तो समय भी इनकी सम्मति होती है महाराज जनक से कहते हैं कि चारों पत्नियों का विवाह इनके चारों के साथ में किया जा सकता है वो कर दो तो इस प्रकार से तो वहाँ पर भी वो कार्य सम्पन्न कराया इस प्रकार से तो समस्त कार्य वैवाहिक कार्य के में प्रधान व्यक्ति के ये ही जी रहे इसलिए उनकी बड़ी प्रशंसा की आपके कारण ही सबका ये सब कार्य सम्पन्न हुआ तो रानी ने सहित लीन पर विश्वामित्र जी की चम धूल दे करके अपने रानियों ने भी ऐसे ही प्रकाश किया और इसके बाद फिर क्या करते हैं जैसे एक विशेष बात करते हैं इनके विश्वामित्र जी के साथ मैंने उनको विशेष सम्मान देने के लिए भीतर भवन दीन बरबासु भवन के भीतरी एक कमरे में इनके विश्वामित्र जी के ठहरने की व्यवस्था की इनको विदा नहीं किया और लोग विदा होकर के मित्र लोग गए ये वही उसी भवन में ठहरते दरवास के माने वो भवन वो कमरा उस प्रकार के लिए दिया गया जो प्रकार से सुंदर था सारी सुविधाएं जहाँ पर उपलब्ध थी वो दिया तो भवन के भीतर ठहरने के लिए किसको देखें जिसको भी बड़ा आदर करेंगे अपने से भी बड़ा पूज्य मानेंगे इस प्रकार से उनको जो हो उनको महाराज दशक के भी राजभवन में महाराज दशक को भी अपने से भी ज्यादा श्रेष्ठ महान समझ करके उनको विश्वामित्र जी को वहाँ पर ठहराते हैं और ठहरा करके और ठहराने के प्रयोजन क्या किस ठहराते हैं कहते हैं कि मन जुगवत रहे महाराज दशरथ दशरथिवास मोनानिया ये सब उनका मन जगवत रहे मैंने देखते रहते हैं कि विश्वामित्र जी कब क्या चाहते हैं उनकी क्या सेवा किस समय होनी चाहिए उसका वो बराबर ध्यान रखते है मैंने उनकी सेवा के लिए नौकर नहीं लगाए नौकरों को नहीं किया क्या, क्या कि नौकर लगा दिन जब जरूरत पड़े की उनका कार्य करते रहे ऐसा नहीं हुआ उनकी सेवा में महाराज दशरथ और तो रामिया सहमी ही वो उनके सारे कार्य करते रहे वही उनसे पूछते रहे और आपको क्या चाहिए क्या खाने के लिए क्या पीने के लिए क्या चाहिए क्या बच्चे क्या ये सब स्वयं उनकी सेवा में ये सब रहते फिर <coughs> कहते है पूजे गुरुपद कमल बहुरी ये सब तो उनको ठहरा दिया गया अब वशिष्ठ जी की पूजा होती सब संयंत्र में वशिष्ठ जी की भी पूजा करते हैं तो यहाँ गुरुपद के माना है वशिष्ठ जी का उनके चरण कमलों की भी यहाँ पर पूजा करते हैं पूजे गुरु कद कमल बहुरी बहुरी मैं उसके बाद कश्यप जी की पूजा होती है तीन बिनय उर्त ने छोड़ी अब पूजा करने के बाद उनके हाथ जोड़ते हैं, उनसे विनती करते हैं अब प्रीत ने छोड़ी उनके चरणों में भी कम प्रेम नहीं मैंने कश्यश जी के पास तो महाराज तो दशरथ भेज नहीं रहे थे वो तो वशिष्ठ जी ने ही भिजवाया उनको उनको हिम्मत बनाई कि ये ठीक कहते हैं विश्वामित्र जी को साथ राम लक्ष्मण जी को तुम तो भेज दो, दो तो इसके माने मैंने अब इनको ये भी कि महाराज दशरथ को लगा कि देखो वशिष्ठ जी ने कितनी अच्छी सम्मत दी हमको और विश्वामित्र जी के साथ वो समय राम को लक्ष्मण जी को देते समय तो बड़ा कष्ट हो रहा था लेकिन ये कितना कल्याणकारी सिद्ध हुआ इसलिए उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं उनकी पूजा करते हैं उनकी वंदना करते हैं आपने बहुत अच्छा क्या कराया राम लक्ष्मण को विस्वामित्री जी के साथ भिजवा दिया कि देखो कितना मंगल कार्य हुआ ये तो हमारी कामना ही पूरी हो गयी ये हमें उस समय नहीं समझ में आ रहा था लेकिन तो आपके कहने से इस प्रकार का हुआ सारा कार्य बहुत सुन्दर बन गया ये सब उन्होंने संसार दिया और फिर बधन समेत तो कुमार सब और आनंद सहित महेश तो ये क्या किया इन सबको प्रणाम करते है बशिष्ठ जी को तो बधन समेत तो कुमार सब महाराज दशरथ ने चारों भाइयों को बुलाया और कहा कि वसुष जी को प्रणाम करो तो उन्हें सब लोगों ने बसिष जी को प्रणाम किया चारों वधुओं को बुलाया उनसे भी कहा बसिष्ठ जी को प्रणाम करो ये हमारे गुरु हैं हमारे कुल गुरु हैं ये इनकी वंदना होनी चाहिए तो सब ने भी पुत्री को प्रणाम किया रानिया बुलाईन सब उनसे भी कहा उन्होंने भी बश जी को प्रणाम किया महाराज दशरथ ने भी वशुष्ठ जी को प्रणाम किया तो सबका उल्लेख कर दिया इस प्रकार से सबने मतलब उनका बसष जी को इस प्रकार से प्रणाम किया घर कुनी पुनि बनवत गुरुचरण इस प्रकार से महाराज दशरथ बार बार उनको प्रणाम करते बार बार प्रणाम करने के माने पहले स्वयं महाराज दशरथ जी ने मस्तक रख करके वशिष जी के चरणों में प्रणाम किया उसके बाद भाँ चारों भाइयों से कहा तुम भी प्रणाम कर फिर तुम्हें प्रणाम कर फिर उनके जितनी रानियां उनसे भी कहा तुम्हें प्रणाम करो और उसके बाद में फिर उन्होंने महाराज दशरथ ने उनके गुरु के चरणों में से रख प्रणाम किया इसलिए कहते पुनिपुणि इसलिए पुनिपुनि बंधत गुरु चरण और देतेष मुनीष और मनुष्य मैंने वशिष्ट जी बस जी उनको आशीर्वाद देते हैं <coughs> आशीर्वाद दिया अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और बस इस प्रकार से ये सब कार्य जब हो गया तो बसिष्ट जी को भी विदा करते हैं, वो भी अपने जाते हैं, आगे देखिए की अब आगे संपदा राखी सब आगे मुनि नायक लीना आशीर्वाद बहुत उधर राम गुरु गवन निकेता बेप्रधू सद भूप बुलाई चैल चारु भूषण पहराये बहुर बुलाये सुन लीनी रुचि जोग सब देने रुचि अनुरूप भूप मणि देने पूज जे जाने भूपति भली भाती सन देव देख रघुबी रघि परस प्रसून कसंसि चले निशान बजाये सुर निज निज पुरुषाएत तो तो परस पर राम जसुर प्रेम नृदय समाये पर राम चंद्र की जय कवन सुन की जय के बिना आगे फिर बड़े प्रेम के साथ में वशिष्ट की वंदना की विनती की मैंने उनके जो है स्तुति गायन किया गुरु की स्तुति जैसे गाई जाती है उस प्रकार से उनकी वंदना की और फिर क्या किया शुद्ध संपदा रात सब आगे मैंने फिर उनसे कहा वशिष्ठ से ये सारी संपत्ति सारा राज्य धन सम्पत्ति तो आपकी ही है ये सब पुत्र जो हैं पुत्र बधुए हैं ये सब के सब आपके ही हैं इनको सबको उनके सामने रखा मैंने तो जो कुछ भी महाराज दशरथ को राज्य भैगव प्राप्त है वो बशिष जी की कृपा से प्राप्त है फिर ये चारों जो पुत्र प्राप्त हुए हैं वो भी वशिष्ठ जी की कृपा से प्राप्त हुए हैं उन्होंने यज्ञ कराया तब पुत्र प्राप्त हुए तो ये भाव महाराज दशरथ बराबर रहता है की जो कुछ भी उपलब्धियाँ हमारी है वो सब बशिष्ठ जी के कारण से है इसलिए सब उन्हीं के सामने रखते हैं कि हमारी क्या है ये सब आपके ही है आप ही सबके अधिकारी स्वामी हो ऐसे करके तो उनके सामने उपस्थित किया तो वशिष्ठ तो जी ने क्या किया वशुष जी ने ऐसा नहीं कहा तो राज्य हमारा ही है पंजाब हम ही राज्य करेंगे उन्होंने क्या किया क्या तो नेग माघ मुनि नायक लीन हाँ जी ने ने मांग लिया नेग माने की अभी पुरोहित का कार्य किया विवाह इत्यादि करवाया उस समय उस अवसर के अनुकूल जो उनका नेग बनता है अधिकार जो उनका बनता है वो उन्होंने मान लिया कि हमें इतना इतना दे दो बस वो उन्होंने ले लिया और ले करके बस आशीर्वाद बहुत विदी और उन्होंने आशीर्वाद दिया इसलिए ऋषि राष्ट्रीय बताना चाहते हैं कि देखो मित्रों को सं, संतोषी होना चाहिए उनके मन में असंतोष का भावना ब्राह्मणों का बहुत बड़ी संपत्ति उनका संतोष एक संस्कृत में एक श्लोक उस है उसमें ब्राह्मण धर्म ने यही बात कही है। असंतुष्टो जो नष्टा है दुष्टो नष्टो नराधिका है यानी जो ब्राह्मण है उनको संतुष्ट होना चाहिए अगर असंतोषी ब्राह्मण हुआ, तो उसका ब्राह्मण नष्ट हो जाता है मैंने ब्राह्मण के पद से वो नीचे उतर करके छतरी के वैश्य के शुद्ध के कहीं न कहीं किसी स्तर पर आ जाएगा ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो कोई शारीरिक ब्राह्मणत्व तो नहीं उसकी आंतरिक निर्भर करता है। सबसे बड़ी शक्ति सामर्थ्य व्यक्ति की वो है जो संतोष अपने मन में रखे आंतरिक संतोष जिसको प्राप्त हो उसको विक्रत प्राप्त हो।, हो कामना रहित हो निष्काम भाव हो कामनाएं तो फिर छत्रियों के लिए के लिए अन्य लोगों के लिए कामनाएं वो कामनाएं करें अपनी कामनाओं को पूरा करें लेकिन वित्त कामना करने के लिए नहीं वे तो अपने जो है भौतिक जीवन का जो कुछ भी प्राप्त अनुसार प्राप्त होता है उससे निर्वाह करते हैं और अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगाते हैं, परमात्मा का ही चिंतन करना ध्यान करना उसी में स्थित रहना उसी को प्राप्त करने का प्रयास करना परमार्थ ज्ञान प्राप्त हो भक्ति प्राप्त हो इस लक्ष्य बराबर उनका रहता है उसी के तरफ लगे रहते हैं इसलिए वशिष्ठ जी भी ऐसा करते हैं, इसलिए वशिष्ट जी धन संपत्ति वैभव संसार की वस्तुएं नहीं चाहते इसलिए बहुत अधिक ये भी है कि महाराज दशरथ बहुत कुछ दे सकते थे वशिष्ठ जी को लेकिन वो उनसे कुछ देते नहीं है बहुत थोड़ी सी अपनी जैसे उन्होंने बर्फ भर के लिए भोजन और वस्त्र मांग लिए वर्षासन कहलाता था तो पहले वर्षासन बर्फ का आसन असम के मान भोजन बर्षासन मैंने साल भर का भोजन मांग लिया भाई दो बोरे गेहूँ दे दो साल भर का हमारा खाना हो जाएगा बस दो बोरे गेहूँ ले लिया साल भर तक खाया हो गया बरसात ने इनका दो जोड़ी कह दिया धोती दे दो तो कह दो साल भर के लिए पहनने को हो जाएंगे अब इससे ज्यादा क्या जरूरी अब दो बोरे मगर गेहूं में साल भर कट जाता है तो तीन बोरे गेहूं को लेकर के धरने से क्या खाता चार बोरे गेहूं लेकर के धरने से क्या खाता बस ये इस प्रकार का इनका जो है ये सिद्धांत यह मित्रों के सिद्धांत भिन्न प्रकार के, छत्रियों भिन के भिन्न प्रकार सबका धर्म एक साथ नहीं सबका स्वभाव एक साथ नहीं छत्रियों के जो छत्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनको इस प्रकार के संतोष की शिक्षा दी जाए तो न तो उनके गले उतरेगी और न उसे स्वीकार करेंगे उनको तो यह चाहिए ये शिक्षा दो कि भाई तुम्हारा अभी जितना राज्य है इस राज्य के बगल में भी और दूसरे राजा रहे वे राजा लोग तुम्हारी उपराक्रमा कर सकते हैं इसलिए तुम अपनी सेना और बढ़ाओ तैयार करो उसको सेना को तुम लैप्राइज कराओ जैसे कि सूचना मिले दूसरे राजाओं को कि आपके पास सेना बहुत अधिक है दूसरे आपके पास आक्रमण न करने पाए अपनी सेना के ले जाकर के जहाँ आपकी सीमाएं हैं उन सीमाओं पर उन सेना को लगाओ वहां पर ये सब शिक्षा मंत्री लोग राजाओं को देते हैं और राजा लोग उसी प्रकार की कामना करते हैं कभी कभी ये भी बता देंगे मंत्री लोग की सूचना मिली है की जो बगल का राज्य है इस समय कमजोर है वहाँ का राजा जो बीमार है मंत्री लोग विद्रोह किए हुए हैं सेना जो है विद्रोह कर रहा है वहाँ झगड़ा उपस्था आंतरिक कलय है इसलिए आक्रमण कर देना चाहिए तो राजा करना। समाक्रमण कर तो उस राज्य को भी अपने राज्य में ला लेना चाहिए तो पसंद हो जाए राजा फ्री ये नहीं कहेगा कि हम तो बहुत संतोषी हैं, अपने राज्य में रहेंगे उनका राज्य कहने से चले इसलिए राजाओं का स्वभाव धर्म कार्य उनके भिन्न प्रकार है इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो नकल करते हैं तो बिना विचारे करते हैं बिपरों को चाहिए नकल करें बिपरों की राजाओं को चाहिए नकल करे राजाओं अब ये ही कि राजा लोग भी नकल करने लगे विपरों की और विपर लोग नकल करने लगे राजा लोगों के ऐसे तो नहीं होता इसलिए अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ज्ञान उनको मालूम होना चाहिए कि हमारा क्या क्षेत्र है क्या हमारा धर्म है क्या हमारा कर्म है उस प्रकार से उनको रहना चाहिए इसलिए नेक माघ मुनिनायक लीना और आशीर्वाद बहुत विधिना भगवान ने खूब आशीर्वाद उनको दिया और राम उम सी समेता मन विदाई हो गई तो जाते हैं तो हृदय में स्मारण करते हुए जाते हैं और हर्ष की गुरु गवन निकेता बड़े प्रसन्न प्रसन्न मन से वशिष्ठ जी राजभवन से चल करके अपने भवन चले जाते हैं उनका भी अयोध्या में ही भवन है लेकिन राजभवन से बाहर थोड़ी दूर पर नगर के बाहर उनका भवन है वहाँ शांति में बशिष्टी वास करते हैं तो भवन में चले जाते हैं इस प्रकार से की अब सब धूप बुलाई जब इतना सब पारी हो गया तो फिर अभी और लोग वहाँ पर हैं दिप्र लोग थे वहाँ पर उनको तो सब प्रकार से पूजन किया गया खाना खिलाया गया और विदा की गई अब विप्रों की स्त्री भी थी महा पे विप्रवधु <kuh> तो उनको सबको विप्रवधु सब, सब धूप बुलाई महाराज दशरथ ने सबको भी बुलाया और चैल चार भूषण पहराई उनको जो है चैल को बने रेशमी वस्त्र तो उनको रेशमी वस्त्र पहनाये और भूषण पहनाया आभूषण भी उनको दिए आभूषण रेशमी वस्त्र ये सब उनको पहरावन दी सब पहनाया उनको और फिर उसके बाद उनको विदा की और फिर बहुर बुलाए सुन लीम ही और उसके बाद में सौभाग्यवती की स्त्रियां जो है आई सब थी वो सब बहुत सी आई हुई थी जो जब विवाह होता है तो बरात बराती, बराती लोग पुरुष भी आते हैं स्त्रियां भी आती हैं, तो स्त्रियॉँ भी आई हुई थी उनको भी सब पहचान दी दिए। और रुचि विचार कही रामन भी मैंने जिसको जिस प्रकार का अच्छा लगा तो उस प्रकार से उनको वो वस्त्राभूषण इत्यादि उनको इच्छा अनुसार उनको दिए गए ये तो सब इनके लिए हो गया अब इसके बाद में फिर किन का नंबर आता है कहते हैं नेगी नेग जोग सबले ही नेगी माने नेग के अधिकारी जैसे नाऊ बारी ये सब लोग नेग के अधिकारी हैं तो ये सब जो है ये है नेग जोग सबले ही जो जिसके योग्य है उस प्रकार का नेग ये सब भी मांगते हैं प्राप्त करते हैं महाराज दशरथ उनको सबको देते हैं भूखे अनुरूप भूप मणि दे भूप मणि मान महाराज दशरथ जिसको जिसकी जिस प्रकार की रुचि है उसको उस प्रकार की वो वस्तु उसको देते है तो ये लोग ये नेगी लोग भी नेगी लोग ये करने वाले कार्यकर्ता हैं, भिक्षुक नहीं है काम करने वाले व्यक्ति हैं, और काम करने के अधिकार में जो इनको प्राप्त होता है वो नेग कहलाता है तो ये समय नेग अलग है उन लोगों के लिए नेग मिलता है और जो लो लोग भिक्षुक है उनको भिक्षा मिलती है उनको भी दिया जाता है तो दोनों प्रकार के व्यक्ति प्रियने पूजे जय जाने ये सब लोग अब उसके बाद में कहते हैं की रिश्तेदार आए हुए थे तो दो प्रकार के रिश्तेदार थे ये बारात में आने वाले दो प्रकार के लोग थे कुछ लोग तो ऐसे थे जो राजभवन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे तो वो बाहर ही रहे थे वहीं से उनका विदा कर दी गई थी जैसे कि छोटे छोटे राजा होते हैं एक बड़ा राज्य है तो छोटे छोटे राजा हैं, ये सूबेदार इत्यादि हैं, तो वो सभी भी बरात में बुलाए गए थे तब इनका सबका काम कोई अपने घर के भीतर घुसने का नहीं है तो ये सब बाहर ही रहे वहीं से उनकी विदा कर दी गई थी अब और जो इनके रिश्तेदार आए जहाँ इनकी रानियों के विवाह हुए थे उनके वंश के लोग थे या जहाँ इनके पुत्र या बहने का जहाँ विवाह हुआ था वहां से वो सब लोग आए थे तो अब ये तो उनके परिवार के लोग थे इनके Ooh. सब तो गो सब घर के भीतर भी पहुंचे हुए थे तो उनमें भी दो प्रकार के थे एक तो वे थे जिनके यहाँ अपनी बहने या पुत्रियों का विवाह हुआ था और कुछ ऐसे थे कि जिनके यहाँ अपना भाइयों के विवाह या पुत्रों का विवाह इस प्रकार से होते हैं, वो स्थान होते हैं तो कुछ लोग उसमें से पूज्य होते हैं जिनको भी मान्य बोला जाता है अभी भी उस प्रकार से बोलते हैं कि ये मान्य है तो तो आए हुए तो सभी जितने हैं सब रिश्तेदार हैं सभी बराती हैं, लेकिन उसमें कुछ मान्य है जो मान्य है उनका अलग से आदर सत्कार करना पड़ता है उनकी अलग से व्यवस्था होती है तो उनके लिए कहते हैं प्रिय पाहुने पूज्य दे जाने वे पाहुने मने अति आये जो लोग बराती लोग उनमें से कुछ प्रिय थे और कुछ लोग थे उन सबको उन्होंने सब क्या किया भूपत भली भान सम्मान है उनका विशेष सम्मान महाराज दशरथ ने किया सम्मान भी किया उनको वस्त्र आभूषण भी उनको सबको भी दिए जो जो जिसको जैसा उन्होंने महाराज दशरथ ने उचित संख्या प्रकार से उनको सबको दिया प्रकार से इनको सबको दिया गीतना वर्णन करते हैं इसके माने इनको सबको दे दे करके सबको विदा भी करते जाते हैं जिसको ये सबको प्राप्त होता जाता है विदाई प्राप्त होती जाती है वो, वो सब लोग अपने जाने की व्यवस्था करने लगते हैं और अपने अपने स्थान को चले जाते हैं यहाँ बोला नहीं जाने के लिए लेकिन कर यही है। जैसे वहाँ कुछ कुछ लोगों को बता दिया कि लोग चले गए उसी प्रकार उसी क्रम क्रम से ये सब लोग भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनका नाम देते हुए उनके सुन्दर स्वरूप का स्मरण करते हुए ये सब लोग स्थान करते चले जाते हैं अब क्या कहते हैं देखो तुलसीदास कि भी देवता लोग भी तो रहे थे सब बारात जहाँ तक गयी तहाँ तक देवता लोग रहे बरात लौट करके आई तब तक देवता लोग रहे और देवता लोग भी बहुत काम करते रहे आकाश से फूल बरसाते रहे बजा बजाते रहे देवांगनाएं गीत गाती रहीं ये सब का काम उनका भी चलता रहा था अब उन सबका क्या हो तो कहते देव देख रघु वीर विवाह बर्ष ने प्रसन्न से उछा तो देवताओं ने फिर जो है भगवान श्री राम जी का विवाह इस प्रकार से देखा बरस प्रसुन खूब फूल उन्होंने बरसाए प्रसंस उत्साह और उस उत्साह की बड़ी प्रशंसा की गीत गाए उन्होंने और चले निशान बजाय निशान मे बाजे बजा करके देवता लोग भी बाजा बजाते हुए अपने अपने लोगों को चले गए निज अपने अपने पुर अपने अपने लोगों को बड़े प्रसन्न होते हुए सब देवता लोग भी विदा हो भी चले गए तहत तो परस्पर राम जस प्रेम नृदय समय कहते ये सब के सब हो भगवान श्री राम जी का प्रेम सबके हृदय में समाता नहीं है और ये गान करते हुए सब देवता लोग चले जा रहे हैं बड़े प्रसन्न होते तो हुए चले जा रहे हैं इस प्रकार से देवताओं की विदाई हुई अब और आगे देखिए क्या होता है सब सब ही समी मर नाह जहाँ रन भाष तहा पग धारे सहित बदू निहारे कुहारे गोद करे मोद समेता। तो सके भय जेता कर प्रेम गोद बैठारी बार बार ही हर से देख समाज मुद तिर निवासु सबके अनदेु सुन सुन हरस होत सबकाहू जनक राजील बड़ा प्रीतरीति संपदा सुहायी बहुविद भूप भाटे जिन वरणी सब सुन करणी सुतन समेत नह है गुरु ज्ञात भोजन की अनेक विधि गरी पंच गई राशिहा रामचन्द्र की जय पवन तो सुतुमान के जय सब की जय तो सभी मैने महाराज दशरथ ने समझ के मैंने सबके साथ में जैसा जहाँ जाओ उचित था सबके साथ व्यवहार किया और सबको समझा मैंने सबकी तरफ ध्यान दिया महाराज दशरथ ने सबकी तरफ ध्यान दिया जितने लोग वहाँ थे और जिसका जैसा आदर करना चाहिए था उस प्रकार आदर किया जिसको जिस प्रकार से सम्मानित करना चाहिए तो सबका सम्मान किया जो कुछ देना था दान वगैरह देना था जहाँ था वहाँ उन सबको पूरा किया और रहा है हृदय पूरी उत्साह और उनके हृदय में खूब उत्साह भरा हुआ उत्साह कार्य संपन्न किया बहुत प्रसन्न होते रहे अब ये सब हो गया सबके विदाई हो जाने के बाद में अब फुर्सत मिली अभी सायंकाल अब तक हो गया है और रात्रि हो रही है उस समय अब ये सब दिन भर से विदाई विदाई होती रही सब जाते रहे चलते रहे अब जो है यहाँ पर क्या होता है तो जहाँ रनिवास है उधारे जहाँ रनिवास था वहाँ महाराज दशरथ आते हैं, रनिवास में और वहाँ पहुंच के क्या करते हैं वहाँ पर पुत्र इत्यादि को सबको देखते हैं, उनके बीच में आपस में बातचीत करते हैं कहते तो हैं शहीद बदवुटेन कुंवर निहारे शहीद बदुओं के शहीद कुंवर निहारे मैंने अपने जो राजकुमार है चारो पुत्र है उनको भी उन्होंने देखा जो चारों पुत्र बधुए आई हैं वो भी उन्होंने देखा उनको अब यहाँ इस प्रकार से यहाँ पता लगता है कि इस समय इनके बीच में कोई पर्दा सिस्टम नहीं है ऐसा नहीं कि पुत्र हैं तो ससुर के सामने मुंह न खोलें, उनके पास न जाएं, ऐसा नहीं दूसरी बात ये कि इनके पुत्र बधुओं की भी आयु बहुत कम है सब बारह साल से कम की आयु के उस समय इनका सबका विवाह हो गया इसलिए ये सब बालिकाएं हैं, उनको इस प्रकार के ये है कि वो पर्दा वगैरह करें इस प्रकार की कोई आवश्यकता भी नहीं है ना उस प्रकार की कोई व्यवस्था है महाराज को को निवास कहाँ पग उधारे शहीद कुमार निहारे और फिर लिए गोद कर मोदा राजकुमारों को उन्होंने गोद में लिया और उनके पुत्र बधुओं को भी अपने पास गोद में बैठा ला और तो कही सका भय सुखे उनको सबको पुत्रों के सहित अपने पुत्रों को प्राप्त करके महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए उस समय बड़ी प्रसन्नता गया ये तो सबके सब सबको सब विदाई की सब प्रसन्नता के साथ सम्पन्न हो गया हो गया लेकिन इस समय उनको सबको जब गोद में बैठाते हैं सबको आठों को लेते है तब बहुत प्रसन्न अब उस समय उनकी प्रसन्नता का वर्णन करते महाराज दशरथ कैसे प्रसन्न है कहते हैं बधु सप्रेम गोद बैठा रही पुत्रों को भी गोद बैठा पहले के लिए गोद कर समेत आ पहले बोले की राजकुमार जी उनको भी गोद में लिया और फिर कहते है पुत्र बदु सप्रेम गोद बैठा रही पुत्र उनके बधुओं को भी गोद में लिया और बार बार ही हर्ष दुलारी और बार बार हृदय में आनंद भरते हुए प्रेम भरते हुए उनका सबको दुलार किया मैंने जैसे बच्चों के साथ में प्रेम व्यवहार माता पिता करते है उस प्रकार उनसे किया और देख समाज मुद्र निवास बस ये सब ये सब समाज देख करके इस प्रकार थे ऐसी सब पुत्र हैं पुत्र बध हुए सब माताएं भी प्रसन्न है महाराजा सब प्रसन्न हैं इस प्रकार के सारा परिवार उस समय जो वो बड़ी प्रसन्नता से आनंदित हुए सब सब के बैठे वहाँ पर और सबके और आनंद की है सब के हृदय में आनंद का बात है सब बहुत प्रसन्न हैं ये अब कहते है की उसमें क्या किया वहाँ प्राणियाँ जिनी थी तो बाद में गयी नहीं थी तो उनको ये नहीं मालूम कि बरात में कैसे कहा क्या हुआ कैसे कैसे बारात हुआ कैसे धन टूटा या कैसे करके विवाह हुआ तो अब वो महाराज दशरथ वो सब वहाँ का जो उन्होंने अपने आप देखा था वो सब यहाँ रानियों को बताते हैं। बोलते हैं विस्तार सहित कहते हैं कहो भूप जो भयो विवाह जैसे जैसे विवाह सम्पन्न हुआ वो सब बताया और सुन सुने हर्ष हो तब सब काहू वहाँ सब रानिया है यहाँ तक की वहाँ की दासियां भी अंदर सेवक भी है वो भी सब सुनते हैं सबको और सुन सुन करके सब बहुत पसंद होते हैं आप लोग पूछते हैं कि फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ इस प्रकार पूछते हैं तो महाराज दशरथ बार बार उसका सबका विस्तार से वर्णन करते हैं जनक राज गुण शील बड़ाई अब विशेष बात उसमें क्या है महाराज दशरथ राजा जनक की प्रशंसा करते हैं राजा जनक, रा, जनक राज जनक राजा जनक की गुण और बड़ाई उनकी प्रशंसा करते हैं उनके शीर की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि महाराज जन बड़े विनम्र हैं बड़े प्रेम से बड़े आदर के साथ उन्होंने सारे कार्य संपन्न किए बड़े गुणवान हैं, समझदार हैं बुद्धिमान हैं, सब व्यवहार बहुत अच्छा जानते हैं ये सबका सब उन्होंने बार बार उनकी प्रशंसा की और प्रीति रीति संपदा बढ़ाई ये भी बताई की देखो उनके पास संपत्ति भी बहुत है उस समय जब सबके सब ये विवाह इत्यादि हो रहा था तो सारे नगर में सजावट थी सारे नगर में पता ही नहीं लगता था आखिरकार इनके नगर में कितनी धन संपत्ति है अतार धन संपत्ति दिखाई देती थी राजभवन में उनके जो विवाह मंडप इत्यादि बनाए गए जो तो सब मनियों के बनाए गए थे तो कहीं हीरे कहीं पुखराज कहीं कोई कहीं कोई सब बना बना करके कहीं उनके झाड़ा बनाई गई है कहीं बनाए गए हैं कहीं इस प्रकार मूल्यवान सब तो कितनी संपत्ति उनके पास है उनकी सबकी बड़ी प्रशंसा की उन्होंने महाराज दस में यह भी बताया कि उनके साथ साथ संपत्ति होने के बाद लोगों का अभिमान हो जाता है तो ये बताया कि राजा जनक अभिमान बिल्कुल नहीं बड़े मधुर स्वभाव के बड़े विनम्र स्वभाव के किस प्रकार जब गए तो उन्होंने हमारा कितना स्वागत सबकार किया जब चलने लगे तब कितनी उन्होंने हमारी विनती की ये सब दार दर्म के सबको बताया और बहुविद्ध भूख भाट जिम्बर कहते हैं राजा दशरथ ने उन सबका वर्णन अनेक प्रकार से वर्णन किया और कैसे वर्णन किया भाट जिम्बर जैसे भाट लोग वर्णन करते भाट लोग जैसे राजाओं की प्रशंसा करते गुणगान करते तो मैंने महाराज दशरथ राजा होकर के भी इस समय उन्होंने भाट का कार्य किया जैसे घाट लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं वैसे खुद प्रशंसा उन्होंने की राजा जनक की उनके राज्य की बड़ी प्रशंसा की अब वैसे प्रशंसा के योग्य तो थे ही सब सही प्रशंसा की लेकिन साथ साथ रानियों को इस बात का ज्ञान नहीं था तो उनको भी ज्ञान हुआ जानकारी हुई तो रानिया भी प्रसन्न हुई कि हम लोगों का संबंध ऐसे बहुत अच्छे घर से हुआ बड़े अच्छे राजा हैं उनकी प्रशंसा सुन को के रानियों की प्रशंसा हुई और जो पुत्री चारों आई थी राजा जनक के यहाँ से उन्होंने भी तो सुना तो उन्होंने सुना कि देखो हमारे पिता की इनकी खूब उनकी बड़ी प्रशंसा महाराज दस कर रहे हैं इसके मैंने उनसे संतुष्ट रहेंगे इनके मन में कोई कमी नहीं लग रही है अगर कहीं कमी इनके मन में लगी होती तो यहाँ आकर के चुपचाप सबको बताते है की देखो उन्होंने ये नहीं किया नोने देखो नोने इस बात तो पर ध्यान नहीं दिया उस बात तो पर ध्यान नहीं दिया ऐसे बोल दिए ऐसा बोल दिया ऐसे करके कुछ न कुछ शिकायत जैसी बात करते तो कोई शिकायत की बात नहीं है सब पुत्र वो भी सब बहुत प्रसन्न कि हमारे यहाँ के पिता की इनकी सबकी बड़ी प्रशंसा हो रही है तो इस प्रकार से ये जो है वो शास्त्र कहता नियम यही है इसी प्रकार से करना चाहिए उनके लिए सबका मार्गदर्शन है सबके लिए की जब सम्बन्ध हो तो प्रकार से प्रसन्नता और संतोष हो तब तो वो सम्बन्ध है नहीं तो बाकी झगड़े तो के साथ की तमाम बातें हैं संसार में नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं फिर उसके बाद परेशानियां उत्पन्न होती हैं दुख उत्पन्न होते हैं ये सारी घटनाएं घटती रहती है बहुत प्रसन्न है और सुतन समेत नहाए बोली आती अब इसके बाद इनको सबको जब सब फिर हुई तब महाराज दशरथ ने स्नान किया और पुत्रों ने भी समेत चारों पुतो ने भी स्नान किया और बाकी और जो लोग थे रिश्तेदार जो लोग आए थे उन सब लोगों को भी बुलाया तब तक तो इन लोगों ने भी सबने स्नान कर लिया और बिप्र लोग जो वहाँ थे वो भी उन लोगों ने भी स्नान कर लिया जो हुए। इन सब को बुला लिया और बुला करके सब के साथ भोजन करने के लिए चले भोजन की अनेक दिल घरी पंच गई रात तो, और उसके बाद उन्होंने भोजन किया तो भोजन करने महाराज दशरथ चारों पुत्र और आयु जितने रिश्तेदार से वे लोग और इतने सब लोगों ने इकट्ठे भोजन किया भोजन करने के बाद तक विशेष रात हो कहते हैं कि घरी पंच गई कहते है रात बीत गई पांच घड़ी रात बीत गई के मैंने ये है की संध्या के बाद जो है एक घड़ी बरतक को तो भोजन किया नहीं जाता निषेध है एक घड़ी के बाद फिर भोजन करने का समय होता है भोजन करने में जब ज्यादा लग भोजन करते हैं तो देर लग जाती है उसमें तो इस तरह से बताते हैं पांच घड़ी रात बीत गई पांच घड़ी रात बीत गई की मैंने ढाई घड़ी का एक घंटा मैंने दो घंटे रात बीत गई अब इसका मैंने शयन का समय आ गया तो आगे शयन का कार्यक्रम कैसे चलता है तो आगे नान्यास्ति रघुपति हृदय श्रदीए सत्यं ददा चीनात्मा भक्ति प्रय्छ रुपुंग काम आदोषरिंग श्रीराम जय राम जय जय रा